अजात भास्थ्य जाति वादि अजा अजातो मर्यता भावो नवत मर्य न न मत्यमृतम तथा प्रकृतरनता भावो न कथिष्य इत मिथ्यादर्शन और भी ऐसे कारण हैं जिनसे निश्चय होता है कि त्वैत दर्शन मिथ्यादर्शन है तो क्या कारण है रागद्वेश दोषास्पदत्वात् क्योंकि ये आपस में राग द्वेश करते हैं राग द्वेष मद मोह ये दोष जिससे मिटे वो सच्चा दर्शन और जिससे हृदय में ये दोष बढ़े वो सत्य दर्शन माने हमारी नजर इतनी गहराई में पहुंचनी चाहिए जहां से हम शुद्ध वस्तु को लेके निकले और हृदय शुक्ल हो जाए देखो गंगा जी में से जल लेने के लिए जाते हैं तो कहते हैं किनारे पर मतलब भाई गंदला है है तो गंगा जल बड़ा पवित्र शंकर जी पर चढ़ाने योग्य है पर बोले नहीं थोड़ा भीतर जाके गहराई में से जल ले आओ जिसमें मैज ना हो स्वच्छ हो नर्मल हो तो तुम संसार का रहस्य समझने के लिए चले और उसमें से गंदगी छान के ले आए क्या समझा अच्छा देखो राग में दोष क्या है राग माने दुनिया में जिसको मोहब्बत बोलते हैं ना हो इसी को इसी को संस्कृत भाषा में राग बोलते हैं तो राग का मतलब होता है कि हमारे हृदय के शीशे पर किसी वस्तु या व्यक्ति का इतना रंग चढ़ जाए कि बस वही वही दिखे लोग बोलते हैं आजकल तो भाई इन्हीं का रंग है हैं ऐसे बोलते हैं आजकल तो इन्हीं का रंग है तो जब दिल में किसी खास व्यक्ति का या वस्तु का रंग चढ़ जाता है तो बोले इसमें क्या हानि है यही विचार कर ले तो इसमें क्या हानि है कहानी ये होती है कि उसका पक्षपात होता है जिससे राग होता है उसका पक्षपात होता है देखो अपने बेटे का पक्षपात करते हैं अपनी पत्नी का पक्षपात करते हैं तो पक्षपात होने से क्या होता है कि एक के साथ तो होता है पक्षपात और दूसरे के साथ हो जाता है अन्याय तो राग में भी उतनी क्रूरता है जितनी द्वेष में है क्योंकि किसी से द्वेष हो दुश्मनी हो तो क्या करेंगे कि कर दूसरे को नुकसान पहुंचावेंगे यही ना तो जब एक से राग हो जाएगा तो उसका पक्षपात करके दूसरे का नुकसान पहुंचावेंगे द्वेष का फल जैसे हिंसा है वैसे राग का फल भी हिंसा है राग भी जहर है द्वेष भी जहर है तो दोनों में फर्क क्या है कि तो राग मीठा जहर है हैं? और द्वेष कड़वा जहर है राग होगा तो मजा भी आता रहेगा है ना? और दूसरे के प्रति एक के प्रति पक्षपात होगा दूसरे के प्रति अन्याय होगा उसका काम बिगाड़ देंगे जब एक भाई अपने बेटे को पांच रुपया ज्यादा देगा तो दूसरे भाई के बेटे का हिस्सा उसमें चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा ये बात आदमी समझते नहीं है वो ये इसी को रागत द्वेश बोलता है एक संत के एक संत ही थे समझो गृहस्थ थे संत थे ये संत जो है उसको वर्ण आश्रम का भेद मालूम नहीं है संतपना कहीं भी उतर जाता है स्त्री में पुरुष में ब्राह्मण में शूद्र में सन्यासी में गृहस्थ में सब में संतपना उतरता है वो गृहस्थ थे उनके घर आए साधु भोजन कराने के लिए बैठाया तो उनकी श्रीमती जी दूध ले आई परसने के लिए तो जब तक साधुओं को परसती रही तब तक तो दूध गिराने के समय करछी जो है वो मुंह पर लगा देती हैं कि मलाई न गिरे जब पति को परसना हुआ तो करची हटा दिया तो मलाई गिर गई अपने पति को मलाई परस दिया और साधु को आ, मलाई रहित दूध परस दिया तो तब तक आजकल की डॉक्टरी चली नहीं थी आजकल की डाक्टरी होती तो कहते कि जिसको जो मलाई परसी गई उसका नुकसान होगा है ना और जिसको मलाई नहीं परसी गई उसको फायदा होगा लेकिन उस समय के पैक जैसे कहते थे है ना कि मलाई में तो जीवन है ही है तो वो गृहस्थ जो थे ना वो अपनी पत्नी पर नाराज हो गए हो केवल इतना पक्षपात करने मात्र से ही अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया कि तुम घर में आए हुए मेहमान को रूखा दूध देती हो और हमको भलाई वाला तो संत का तिरस्कार हो गया अच्छा दो भाई भाई थे ये हमको जहां तक जानकारी है बिल्कुल बंबई की बात है दोनों के बच्चे थे घर में और बराबर उम्र के थे और दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था बड़ा भारी व्यापार था एक दिन छोटे भाई बाजार गए दो आम ले आए जब लौटने लगे तो क्या लाया कि दो बच्चे हैं घर में आम लेते चले जब घर में घुसे तो दोनों बच्चे दौड़े उसकी तरफ एक दाहिने हाथ की ओर से दौड़ा एक हाथ और से। और बाएं हाथ की ओर से पर बाएं हाथ की ओर अपना बेटा और दाहिने हाथ की ओर बड़े भाई का बेटा और दाहिने हाथ में बड़ा आम और बाए हाथ में छोटा तो उन्होंने आम देते समय क्या किया कि हाथ अपना घुमा दिया बाया दाहिनी की ओर कर दिया और दाहिना हाथ बाया की ओर कर अपने बेटे की ओर कर दिया ये बात बड़े भाई देख रहे हो खाया पिया मिले जुले हसे दे। जब पंचायत पे रात को दोनों बैठे तो बोले कि भाई अब आओ हम लोग बांट बकरा कर ले छोटा तो भाई बड़ा दुखी हुआ से क्या ऐसी गलती हुई कि तुम कहते हो कि बांट बकरा कर लो उन्होंने कहा कुछ नहीं भाई गलती कुछ नहीं हुई अब उसके तो ख्याल में आवे नहीं इतनी छोटी गलती पर कोई कोई अलग हो सकता है भला कि बड़ा आम अपने बेटे को दे दिया और छोटा आम दूसरे के बेटे को दे दी। इतनी छोटी गलती पर कोई घर में अलग हो सकता है क्या है तो ये छोटे लोग जो हैं, वो इस बात को नहीं समझते क्रिया में छोटा छोटापन बड़ापन नहीं होता अगर अब वो छोटे भाई उस एक बड़े आम के बदले सौ बड़े आम लाकर के बड़े भाई के बेटे को दे दें, तब भी वो समस्या हल नहीं होती है तो क्यों नहीं होती बोले <स्थ> उसमें जो मनोवृत्ति है ना पक्षपात की पक्षपात की जो मनोवृत्ति है अब वो पचास आम ला के डालने से देने से वो नहीं बदलती है बड़े लोग बाहर की क्रिया को नहीं देखते वस्तु को नहीं देखते वो देखते हैं कि इसमें मनोभाव क्या है तो जब एक से राग हो जाता है उसका पक्षपात हो जाता है तब दूसरे की हिंसा निश्चित रूप से होते हैं इसीलिए द्वैत दर्शन जो है वो रागद्वेशस्पद है और राग में भी हिंसा है द्वेष में भी हिंसा है दोनों में राग करते समय मीठा लगता है लेकिन परिणाम में हिंसा है और द्वेष करते समय कड़वा लगता है है ना और परिणाम में हिंसा है नतीजे की दृष्टि से दोनों एक हैं और वर्तमान वृत्ति की दृष्टि से दोनों जुदा जुदा हैं। इसलिए मनुष्य को उस बात से बचना चाहिए जिससे अपने हृदय में राग-द्वेष आता हो तो द्वैत दर्शन जो है वो राग द्वेष द्वेशास्पद है उसमें मद है उसमें मान है और मद और मान जहां चित्त में है वहां परमेश्वर है ना मद में ज्ञान का सच्चा रूप प्रकट नहीं होता हो और नशे में नशे में ज्ञान कलुषित होता है जैसे भांग के नशे में हो शराब के नशे में हो देख रहे हैं पहचान रहे हैं कि ये स्त्री है ये पुरुष है ये बेटा है लेकिन उस समय का जो व्यवहार होता है उससे मालूम होता है कि यहां ज्ञान में शुद्धि नहीं है पवित्रता नहीं है तो मद जो है वो नशा है मान जो है वो तो महाराज दूसरे को छोटा मान करके इस व्यवहार पर होता ही है तो ये जो द्वैती लोग हैं वो क्या करते हैं कपिल कहते हैं कि जिसने परमाणु बताया वो गलत माने गौतम गलत और कणाद कहते हैं कि जिसने गुणों की साम्यावस्था से सृष्टि बताई और सब विशेष बीजों को मूल में स्वीकार नहीं किया वो गलत कणाद कहते हैं कि कपिल गलत और कपिल कहते हैं कि कणाद गलत देखो शंकराचार्य भगवान ने द्वित बाधियों में इन लोगों का नाम लिया है हो हाँ। कड़ाद कपिल गौतम आदि कब बुद्ध कहते हैं नारायण बाह्यार्थवाद है, बाह है कि आंतर अर्थवाद है कि उभय अर्थवाद है कि अनुभय अर्थवाद है।, है वो तो बिल्कुल व्यवहार का अपलाप ही मानो कर रहे हो शून्य ही शून्य आरहत कहते हैं कि सब द्वैत ही द्वैत है जीव अलग अलग हैं, जगत अलग अलग है तीर्थंकर अलग अलग हैं। तो इसमें और शैव वैष्णव का नाम शंकराचार्य भगवान ने नहीं लिया है वो नहीं लिया है इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ है कि ये शय वैष्णव आदि के जो भेद हुए हैं वो तो ज्यादा करके उनके बाद हुए हैं ये जो लड़ाई हुई है ना ये जो स्रवत मतावलंबियों में जो लड़ाई हुई है वो तो उनके बाद हुई है उनके समय में उनके समय में सही वैष्णवों की कोई लड़ाई नहीं थी एक ने कहा कि नर्मदा से जो नर्मदा नदी में से जो पाषाण निकलता है वो ईश्वर है दूसरे ने कहा गंडकी नदी में से जो निकलता है तो ईश्वर है अब ये गंडकी नर्मदा तो दोनों बह रही हैं। है और दोनों में शालग्राम और लिंग निकलते जा रहे हैं और उनको लेकर के मनुष्य आपस में लड़ाई करते हैं कि ये ईश्वर ये ईश्वर तो द्वैत और इसके लिए मनुष्य मनुष्य को मार डालता है मनुष्य मनुष्य की हिंसा कर डालता है ये सब द्वैत का कहा है अच्छा और ये अपने सिद्धांत से बिल्कुल टस से मस होते हो तो बात बिल्कुल नहीं है द्वैत इनो निश्चिता दृढ़म द्वैतवादी लोग जो हैं, वो दृढ़ रूप से निश्चित हो गए हैं परस्परम विरुद्धियंतेम न विरुद्धते परस्पर विरोध करते हैं कहते हैं जैसा हमको दिखता है वैसा ठीक है जैसा तुमको दिखता है वैसे गलत है क्या तुम्हारी आंख है उसकी आंख नहीं है एक दिन दो जने परस्पर विवाद कर रहे बोला क्या कहो सामने जो है वो माला है दूसरे ने कहा माला नहीं है सांप है दोनों में महाराज शर्त लग गए बाजी लग अब एक तीसरा आदमी था उस सामने खड़ा हंस रहा बोले भाई तुम हंस क्यों रहे हो हम तो जानते हैं कि न सांप है न माला है कहे तुम दोनों की बात काटते हो तो बोले हा भाई दोनों की बात काटते हैं क्यों बोले कि वहां तो रस्सी है तुम कल्पना कर रहे हो उसमें सांप और तुम कल्पना कर रहे हो उसमें माला न वो माला है न सांप है वो तो रस्सी है तो जिसको रस्सी का ज्ञान है उसको न माला पर शर्त लगानी है न सांप पर शर्त लगानी है क्यों बोले उनका दोनों का दर्शन जो है वो मिथ्या है तो तई तयम विरुद्ध माला कहने वाला भी रस्सी का विरोध नहीं करता और सांप कहने वाला भी रस्सी का विरोध नहीं करता क्योंकि वो दोनों बिचारे तो रस्सी को जानते ही नहीं की रस्सी क्या है वो तो अपनी अपनी जानकारी को लेकर के अपनी अपनी जानकारी को लेकर के महाराज उड़ रहे हैं तो अद्वैत का विरोध कोई नहीं एक दूसरे का विरोध करता है परंतु रस्सी तो सांप में भी है और रस्सी तो माला में भी है देखो जो मूल तत्व है ना ईश्वर वो सालग्राम में भी है और नर्मदा शंकर में भी है ईश्वर परमाणु में भी है और ईश्वर प्रकृति में भी है जो ईश्वर को देखता है जो परमार्थ को देखता है उसके लिए नर्मदा शंकर में और सालक ग्राम में विरोध कहां है जो ईश्वर को देखता है उसके लिए परमाणु और प्रकृति में विरोध क्या है? है अच्छा जो सब साधुओं की पूजा करता है वैष्णव की उदासी की सन्यासी की सयो की साष्ट की महाराण वो साधुत्व की पूजा करता है है ना उसमें व्यक्ति की पूजा कहाँ है व्यक्ति की साधुत्व तो जो है साधुत्व जो है वो तो वैष्णव में संयु में सन्यासी में उदासी में सब में अनुगत है उदासी कहेगा कि सन्यासी को मत मानो सन्यासी कहे उदासी को मत मानो सन्यासी उदासी कहे वैष्णव को मत मानो वैष्णव कहे उदासी संन्यासी को मत मानो ये आपस में लड़ते हैं लेकिन जो साधु मात्र का प्रेमी है हैं, उसके लिए क्या कपड़ा लाल हुआ तो क्या गिरुआ हुआ तो हैं, क्या चंदन खड़ा हुआ तो और क्या पड़ा हुआ तो वो तो साधुत्व का आदर करता है व्यक्ति का आदर नहीं करता उस सम्प्रदाय का आदर नहीं करता तो जो साधुत्व सब संप्रदायों में अनुगत है और जो साधुत्व सब व्यक्तियों में अनुगत है उस साधुत्व का आदर करता है तो ईश्वर कैसा है ईश्वर साधुत्व सरीखा है और ये द्वैत जो हैं वो सही शैव वैष्णव उदासी सन्यासी अरे इस ढंग के कई ढंग के हैं है का साधुत्व तो ईश्वर के समान है इसलिए साधक का काम ये होता है कि वो ये देखे कि हमारे दिल पर क्या असर पड़ता है हमारे हृदय में राग तो नहीं आता द्वेष तो नहीं आता तो अद्वैत जो है वो सर्वानन्य है सब में एक है एकस्व तो दर्शन पक्ष किसी का विरोधी नहीं है बोले देखो ये हाथ अलग और पांव अलग बोले तो कहा तो हाथ मारे पांव को तो और पांव मारे हाथ को तो? ये ठीक है ये दोनों अलग अलग कि नहीं भाई शरीर तो एक है ना तो शरीर की एकत्व तो का जब ख्याल रहेगा तो हाथ पांव में विरोध नहीं होगा एक बहुत बुद्धि सागर थे है न ना? देवानाम प्रिया ये संस्कृत में गाली है वो देवानाम प्रिया देवताओं के प्यारे कि देवताओं के प्यारे माने क्या होता है आप जानते हैं संस्कृत में देवताओं के प्यारे माने पशु होता है पशु क्योंकि देवता लोग जो हैं वो ज्यादा करके पशुओं से एक आध पशु उनके पास जरूर रहते हैं तो है ना हाँ भैरव जी कुत्ता रखते हैं नैरव है। जी कुत्ता रखते हैं शंकर जी बैल ही रखते हैं है ना विष्णु भगवान गरुड़ रखते हैं ब्रह्मा जी हंस रखते हैं तो कोई ना कोई पशु पक्षी ये लोग जरूर पालते हैं तो देवताओं के प्यारे माने पशु पक्षी तो देवानाम प्रिया का कोई देवताओं का प्यारा बुद्धि सागर नारायण <laughs> क्या हुआ एक दिन कि असावधानी से अपना दांत जो है ना वो जीभ पर लग गया हो तो जीभ कट गई कट गई तो बड़ा गुस्सा आया उसको हैं उसने कहा ये दुष्ट दांत हमारी जीभ को काट देते हैं और लेके लोढ़ा अपने दांत पर मार दिया है ना तो दांत टूट गया तब बोले तदवेदनायाम कतमाया को पेड़ अब किसके ऊपर अब करे हाथ हाथ ने दुष्टता की लोढ़ा मार दिया दांत पर कब हाथ तोड़ो कह रहे भाई ये ये तो दिमाग की खराबी है क्या तो फिर एक लोढ़ा दिमाग पर भी लगाओ है अरे भाई जिसकी जीव है उसी का दांत है उसी का हाथ है उसी का दिमाग है जब एक ही सब में है तो गुस्सा किसके ऊपर क्रोध किसके ऊपर तब तो राग द्वेश किस से ये श्रीमदभागवत में दृष्टांत है हो दद पचित संदसति संदि स्वजिहाम सद वेदनायाम कतमाय कुत अपने हाथ को तो अपने को तकलीफ दे रहा है तो क्या अपने हाथ को काट देंगे क्या अपने दांत को जीभ को काट रहा है तो क्या दांत को काट के फेंक देंगे नारायण तो एकत्व दर्शन जो है ये राग द्वेष को सर्वथा मिटाने वाला है और इसी को जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख कहते हैं इसलिए आत्मैकत्व दर्शन सम्यक दर्शन है और इसका विरोध कोई भी नहीं कर सकता है परमार्थो तेन अद्वैत पर परमार्थो पर देखो असल में विरोध नहीं है अच्छा किसी ने कहा कि जागृत अवस्था जो है ये परमार्थ है हम जाग रहे हैं ये स्त्री है ये पुरुष है ये भोजन है, है ना ये पान है परमार्थ ठीक है पहले मानुष जागृत अवस्था परमार्थ है परंतु सुषुप्ति परमार्थ है कि नहीं है क्यों सुषुप्ति अवस्था ना होए केवल जागृत जागृत अवस्था होए तो आदमी पागल हो जाएगा कि नहीं तो बोले एक अवस्था तो वो भी है तो बोले दो हुई अच्छा तो कोई किसी ने कहा कि सुषुप्ति अवस्था परमार्थ है जागृत अवस्था नहीं तो फिर अंधाई हो गया ना जागृत अवस्था अंधी है सुषुप्ति अवस्था अंधी है और जागृत अवस्था हर समय क्रियाशील है चंचल है विक्षिप्त है जागृत अवस्था विक्षिप्त है और सुषुप्ति अवस्था अंधी है सब बोले केवल जागृत अवस्था परमार्थ हो तो एक काल में ये होती है और दूसरे काल में नहीं रहती है तो मर गई और सुषुप्ति अवस्था एक काल में रहती है दूसरे काल में नहीं रहती तो मर गई और स्वामी रामतीर्थ ने एक स्थान पर कहा कि जो लोग सत्य का परमार्थ का विवेचन करने के लिए चलते हैं और केवल जागृत के अनुभव के आधार पर ही परमार्थ का अनुसंधान करते हैं है ना ये यंत्र मंत्र जितने हैं ना सब जागृत के हैं है ना ये जो मशीनें हैं है ना ये जो प्रयोग हैं जो विज्ञानशाला में बैठ के प्रयोग करते हैं और ये जो राकेट हैं ये जो अनुबम हैं केवल जागृत अवस्था के अनुभवों को ही सत्य मान करके जो परमार्थ की खोज करता है और मन में होने वाली स्वप्नावस्था पर विचार नहीं करता और इन दोनों की शांति जिसमें हो जाती है उस सुसुष्ती अवस्था का विचार नहीं करता उसके विचार का आधार ही अधूरा है विक्षेप के आधार पर तो विचार करे और शांति के आधार पर विचार न करे तो परमार्थ बोले देखो परमार्थ उसको कहते हैं जो जागृत में हो स्वप्न में हो सुसुप्ति में हो उसको परमार्थ कहते हैं अर्थ का परम रूप है ना सोना क्या देखो जो गलने की दशा में गला हुआ हो ना द्रवावस्था में भी हो और कंगन बना दें उसका तो कंगन भी होय और हार बना दें तो हार भी हो और कुंडल बना दें तो कुंडल भी होए उसके कण बना दें तो कण भी हो जाए है ना तो कण उसमें एक आकृति आई कंगन एक शकल सूरत बनी उसमें हार उसमें शकल सूरत बना द्रवावस्था उसकी एक अवस्था हुई ठोस हो गए कि द्रवावस्था हो गए लेकिन सोना हर हालत में है तो ऐसे मनुष्य के व्यवहार में जो नाना प्रकार की अवस्थाएं आती हैं ना उन अवस्थाओं में कोई चीज ऐसी है वो जो वो गली हुई होए तो कण कण होवे तो कंगन हार कुंडल होवे तो है न स्त्री होवे तो पुरुष होवे तो है ना पशु होवे तो पक्षी होवे तो धरती पानी आग होवे तो है ना वो प्रकृति महत् तत्व हो तो कितनी भी हालतों में से उसको गुजरना पड़ता हो लेकिन वो अविनाशी हो उस अविनाशी तत्व को परमार्थ कहते हैं तो ये जागृत और स्वप्न जिसमें मालूम पड़ता है सो परमार्थ और ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये जिस, जिसको मालूम पड़ते हैं सो परमार्थ माने परमार्थ को हम दो कक्षा में ले आना चाहते हैं है ना हजार हजार परमार्थ नहीं होते हजार हजार परमार्थ नहीं होते अविनाशी केवल दो ही चीज मालूम पड़ती हैं क्या एक तो जैसे घड़े सकोरे फूट करके माटी में चले गए और फिर माटी से घड़े सकोरे बन गए तो घड़े सकोरे अर्थ हैं और माटी परमार्थ है मृत्यु के तेव अच्छा उसमें जो सच्चाई है जो वजन है है ना जो वस्तुत्व है वो मृतिका में है वो घड़े और सकोरे में नहीं है इसी प्रकार अनंत कोटिव ब्रह्मांडों की रचना पहले हुई अब हो रही है आगे होगी और अनंत कोटिब ब्रह्मांड पहले फूट गए अब फूट रहे हैं और आगे फूट जाएंगे। ये तो सब कंगन की तरह हार की तरह कुंडल की तरह कण की तरह द्रवावस्था की तरह अदलने बदलने वाली काल परिच्छेदीय पदार्थ हैं इनको बोलते अर्थ अर्थ शब्द का एक अभिप्राय तो ये होता है कि जिसको लोग चाहते हों अपने व्यवहार के लिए अर्थ कहते अपने व्यवहार के लिए जिसको चाहते हों उसका नाम अर्थ और इर्ती रिगत इति अर्था। जो अपनी अवस्थाओं को बदलता रहे उसका नाम अर्थ परिवर्तनशील जो पदार्थ है उसको अर्थ बोलते हैं बदलने वाली चीज को अर्थ बोलते हैं देखो जैसे बचपन है जवानी है बुढ़ापा है अच्छा बाल की एक काली दशा है एक सफेद दशा है है ना? तो काला बाल अर्थ है वो बाल की कालीमा अर्थ है समझो और श्वेतिमा का वो भी अर्थ है और परमार्थ क्या है उसमें कबाल है बहुत तो छोटी चीज हुई का इसी प्रकार दुनिया में किसी सकल सूरत का बन जाना और उसका अलग अलग होना ये अर्थ है और बदलती हुई शकलों में बदलती हुई अवस्थाओं में बदलते हुए बदलते हुए व्यास है ना परिधि परिमाण में दीर्घ्य और आयाम में कोई चीज सिकुड़ जाती है तो छोटी हो गई और फैल गई तो बड़ी हो गई है ना, आ, ना तो संकोच और विकास ये होता है स्थान में और चीज की एक अवस्था से दूसरी अवस्था होती है काल में आ, जो बच्चा था वो जवान हुआ बूढ़ा हो गया ये क्या हुआ काल हुआ और जो एक फुट का था दो फुट का था वो छह फुट का हो गया ये दो फुट से छह फुट कहा हुआ है बोले देश में हुआ और वो जो उसका वजन है वजनदार जो चीज है वस्तु है है ना सात पाउंड की थी तो वो सत्तर पाउंड की हो गई तो सात पाउंड से सत्तर पाउंड होना ये वस्तु का लक्षण है और डेढ़ फुट से छह फुट का होना ये विस्तार का देश का लक्षण है और बचपन से जवानी आना जागृत से सुषुप्ती होना ये काल का लक्षण है ये सब अर्थ हैं, ये व्यावहारिक हैं, व्यवहार में इनकी जरूरत पड़ती है लंबाई चौड़ाई की जरूरत पड़ती है बदलती हुई हालतों की जरूरत पड़ती है वस्तु की जरूरत पड़ती है ये सब अर्थ हैं। अर्थ के अर्थ है ईयर्तीयर्थी माने बदलना अर्थ वांछा का विषय होना अर्थना का विषय होना ई अर्थ है अब परमार्थ क्या है कि जो अर्थ के बदलते हुए स्वरूप में भी एक रस है आपको थोड़ी सी बात इसके संबंध में सुनाता हैं तो कोई भी वस्तु जो होती है वो अपने लंबाई और चौड़ाई को माने परिमाण को लंबाई चौड़ाई माने परिमाण हो और अपने परिवर्तन को अर्थात परिणाम को और अपने परिणम मानत्व को माने अपने आकार विकार को छोड़ करके जिस एक मूल सत्ता में अंतर्भूत हो जाती है उसको जड़ सत्ता बोलते हैं भला? उसका नाम जड़ सत्ता है और ये सब लंबाई चौड़ाई उम्र आकार प्रकार जो मालूम पड़ते हैं ना मालूम पड़ना है ना? ये संपूर्ण मालूम पढ़ना जिसमें अंतर्भूत हो जाते हैं उसको चैतन्य बोलते हैं वृत्तियों के मूल को चैतन्य बोलते हैं और आकार प्रकारों के मूल को सत्ता बोलते हैं तो ये सत्ता और चेतनता ये दो हैं कि एक हैं ये विवेक है हो आपको वेदांत के संबंध में कितनी कविताएं याद हैं इससे हमारा कोई मतलब नहीं है कि आप तू हो तू हैं हो जा अजर हो जा अमर है ना ये आपको याद है इससे हमारा कोई मतलब नहीं है आपने प्रस्थान तरी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है क्या इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है नारायण अब जितनी आकृति विकृति संस्कृति और प्रकृति ये देखने में आती हैं जितनी व्याधि आधि समाधि है ना नारायण देखने में आती हैं जितनी उपाधि देखने में आती हैं आधि व्याधि समाधि ये सब उपाधि में होते हैं औपाधिक हैं कहिए जितने संस्कार विकार प्रकार हैं, न रहे इनकी उपाधान सत्ता जिसमें ये अपने परिवर्तन और विस्तार और वजन को छोड़कर स्थित हो जाते हैं वो वस्तु तो एक जिसने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का पता लगाया था ना हाँ हाँ हाँ हाँ हमारे संस्कृत के पंडित तो उसको नवतनु बोलते हैं नवतनु अच्छा न्यूटन को नवतनु बोलते हैं है। मैक्समूलर को मोक्ष मूलर लिखते हैं अच्छा तो तो ये जो अच्छा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है ये वर्तमान विज्ञान में वर्तमान विज्ञान में अस्वीकृत है वो आइंस्टीन के विज्ञान में आ, वो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण कट गया कैसे कट गया एक सापेक्षता होती है ना सापेक्षता आकर्षण एक में ही नहीं होता है बिना दोनों में आकर्षण हुए बिना आकर्षण होता ही नहीं एक को आकर्षण और एक को विकर्षण बोलते हैं लेकिन जिसको विकर्षण बोलते हैं उसमें भी आकर्षण होता है आपेक्षिक आकर्षण होता है बोला देखो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है नारायण सूर्य से आबद्ध है पृथ्वी परंतु पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा करता है तो चंद्रमा आबद्ध है पृथ्वी से तो जिस केवल किसी भी पदार्थ में केवल आकर्षण ही आकर्षण होवे अथवा किसी भी पदार्थ में केवल विकर्षण ही विकर्षण हो गए ऐसा होना ऐसा होना शक्य नहीं है एक की अपेक्षा से दूसरे में आकर्षण होता है और दूसरे की अपेक्षा से आप पहले में आकर्षण होता है ये ये सृष्टि का सिद्धांत वैज्ञानिक लोग निकालते हैं अच्छा तो अब देखो आप अभी विज्ञान और उन्नति करने वाला है इसकी सीमा नहीं हुई हो ये तो हम प्रसंग बस क्योंकि बाबा जनता जिसका आदर करती है ना उसकी चर्चा करना भी आवश्यक होता है हम कितने छत्र चमरधारियों को जानते हैं नारायण जो ऊंचे से पर बैठते हैं नारायण है ना परंतु वेदांत वेदांत का जो सिद्धांत है ना उसके बारे में बिल्कुल कच्चे घड़े हैं बिल्कुल कच्चे घड़े हैं तो लेकिन लोग तो उनका आदर करते हैं उनको सिंहासन पर बैठाते हैं छत्र लगाते हैं तो उनके सामने जाओ तो नीचे बैठो हाथ जोड़ो है ना क्योंकि भाई लोक लोक की अनुगति तो आ, लोक की अनुगति तो करनी पड़ती है तो छत्र सिंहासन का नाम वेदांत नहीं होता हो उस पर बैठे हुए आदमी का नाम वेदांत नहीं होता है ना जिसका जहां आदर है वहां वो खिंचता है वो बात दूसरी है आपको ये सुनाना चाहते हैं कि आकार विकार प्रकार जिसमें लीन होता है उसका नाम जड़ सत्ता जडाद्वय और उस जड़ आकार विकार प्रकार को देखने की जितनी वृत्तियां हैं ना नक्ष चक, वृत्ति श्रोत्र वृत्ति त्व वृत्ति घृण वृत्ति राशन वृत्ति ये जा करके जहां अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त करती हैं माने अपनी करण रूपता का परित्याग कर देते हैं जहां आंख आंख नहीं रहती, जो आंख को भी आंख बनाने वाला है जहां मन मन नहीं रहता जो मन को मन बनाने वाला है जहां बुद्धि बुद्धि नहीं रहती जो बुद्धि को बुद्धि बनाने वाला है ये असल में बुद्धि मान, आख कान नाक ये भी ज्ञान में आकृति है ये भी ज्ञान में प्रकृति है ये भी ज्ञान में करण है तो एक दो विभाग होता है एक ज्ञान विभाग और एक वस्तु विभाग नारायण तो ज्ञान को चैतन्य बोलते हैं नारायण और वस्तु को सत्य बोलते हैं ऐसा देख लो ऐसे कहो कि एक जड़ सत्ता और एक चेतन सत्ता अब इसके संबंध में जड़वादियों का कहना है कि जड़ सत्ता से चेतन सत्ता उत्पन्न होते हैं और चेतन सत्तावादियों का कहना है।, है।, है, है कि चेतन सत्ता से जड़ सत्ता उत्पन्न होते है नाय ये जितने ईश्वरवादी हैं ना एक ईश्वरवादी जितने यही कहते हैं कि एक चैतन्य ईश्वर नारायण संपूर्ण जड़ सत्ता के रूप में बन जाता है या उसको बना देता है दोनों पक्ष हैं हो कुछ पक्ष ऐसा है कि ईश्वर बनाता है और कुछ पक्ष ऐसे हैं कि ईश्वर बन जाता है और जड़ सत्तावादी जो हैं वो कहते हैं कि जड़ सत्ता ही विकसित हो करके है ना चैतन्य के रूप में प्रकट होती है तीसरा पक्ष ये है कि जड़ सत्ता भी अनादि है और अनंत है और चेतन सत्ता भी अनादि और अनंत है कुछ लोग कहते हैं कि असल में न कोई चैतन्य नाम की सत्ता है न ना जड़ नाम की सत्ता है ये शून्य में ये शून्य में दोनों ही सत्ता कल्पित हैं अब चौथा जो पक्ष है ना आपके ध्यान में जड़ सत्ता से चैतन्य सत्ता की उत्पत्ति हुई ये यंत्रियों का पक्ष है चैतन्य सत्ता से जड़ सत्ता उत्पन्न हुई ये ईश्वर भाववादियों का पक्ष है बोला और ये दोनों सत्ता शून्य में केवल प्रतीत होती हैं, प्रतीत के समुत्पाद प्रतीत होकर के उत्पन्न होते हैं माने उत्पन्न होकर के प्रतीत नहीं होती है प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है भात्वा समुत्प्यंत प्रतीतिय पहले प्रतीत होकर तब उत्पन्न होते हैं तो ये शून्य में चैतन्य सत्ता और जड़ सत्ता दोनों प्रतीत भर होती हैं परमार्थत नहीं हैं। चौथा पक्ष इसमें ये है कि असल में जड़ सत्ता और चेतन सत्ता ये दो नहीं हुआ करते हैं कि इसका कारण क्या है देखो कि एक तो चैतन्य जिसको हम कहते हैं हमारी परिभाषा में जो चैतन्य है वो कालक्रम से दूषित नहीं है उसमें परिणाम नहीं है जिसमें परिणाम हो वो चैतन्य नहीं वो साक्षी नहीं वो दृष्टा नहीं और जिसमें परिणाम हो वो अधिष्ठान नहीं तो जब दोनों ओर ढूंढने लगते हैं निर्वृत्तिक चैतन्य निष्क्रिय होगा कि नहीं निष्क्रिय होगा निर्वृत्तिक चैतन्य निर्वृत्तिक है निर्विषय है निर्विषय है निर्वृत्तिक है अकाल है आदेश है अविषय है और अधिष्ठान भी जो परमार्थ रूप अधिष्ठान है वो भी निराकार है का वो भी निर्विकार है वो भी निर्विशेष है तो निर्विशेष चैतन्य और निर्विशेष सत दोनों में भेद क्या बोले निर्विशेष भी कहोगे और भेद भी पूछोगे ये बात कभी बनेगा क्या विशेष माने भेद क्या भाई चैतन्य से क्या विशेषता है सत्ता में और सत्ता से क्या विशेषता है चैतन्य में बोले सत्ता तो ऐसी है हैं? सत्ता तो ऐसी है जो अध्यस्त रहित अध्यारोप रहित आरोपित आकार विकार प्रकार संस्कार से रहित अध्यारोपित क्रिया और आकार से रहित और चैतन्य कैसा कही भी निष्क्रिय तो असल में स्वयं प्रकाश चैतन्य में और स्वयं भू सत्ता में कोई भेद नहीं हो सकता और निर्विशेष सत्ता और निर्विशेष चैतन्य में कोई भेद नहीं हो सकता भेद तो वहां होता है जहाँ व्यवहार होता है व्यवहार में ही भेद होता है प्रतिभास में ही भेद होता है परमार्थ में भेद नहीं हुआ करता इसलिए जगत के मूल में तो मूल में माने आदि काल में नहीं है ना मूल में माने आदि देश में नहीं मूल में माने आदि रूप में नहीं है ना मूल शब्द का भी अर्थ होता है आंख बंद करके वो सोचने लगे वो जब पहले पहल सृष्टि पैदा होगी अरे काल के मारे है ना? नदमी काल का मारा हुआ है जो आंख बंद करके सोचता है कि सृष्टि आदि काल में कैसे हुई काल वासना काल के संस्कार से उसकी बुद्धि आस्कंदित है आक्रांत है उसकी बुद्धि काल के संस्कार से भला बताओ काल में कहीं आदि होती है तुम किसको ढूंढने जा रहे हो है ना तुम किसको ढूंढने जा रहे हो काल में आदि नाम का पदार्थ तो होता ही नहीं है अगर कोई काल की आदि होवे तो उससे पहले फिर उससे पहले फिर उससे पहले चक्र बन जाएगा और देश में कहीं और छोड़कर सृष्टि पहले पहल कहां हुई है नी अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल पहले पहल सृष्टि कहां हुई तो बीरबल ने एक लोहे की कील उठाई और हथौड़ा लिया और गार दिया बोले कि है ना ये सृष्टि का बीचो बीच यही है यही सृष्टि हुई है पहले अकबर ने कहा प्रमाण दो बोले तुम काटो है ना